Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanamad dharmasya tadatmanam srijam aham paritranaaya विनाशायच दुष्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जीव मात्र के हित में लगे रहकर अपने कर्मों के फल का दान करना यही कर्मयोगी के लक्षण है इससे लोग भी सुधरता है और परलोग भी ईश्वर ने जीवन दिया है इसलिए कि इस पर विचार करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है सबके बीच रहकर जीने का नाम ही जीवन है परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करना चाहिए हित में लगे रहने से संपूर्ण लोक का उत्थान होता है सृष्टि का विकास होता है जो कर्म सृष्टि के विकास में योग देते हैं उनको ही � मनुष्य का धर्म है सर्वभूत हित्य रतन। वो सारे प्राणियों के कल्याण कर्म से जुड़ा रहे हैं। पांचवें अध्याय में भगवान ने प्रतिष्ठित किया है कि सांख्य और कर्म, अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों से ही परमपद की प्राप्ति हो सकती है। ये ब्रह्म प्राप्ति के दो उपाय हैं। सारे इंद्रिय सुखों का परित्याग करके भीतर की दिव्य ज्योति में निरंतर स्नान करते हुए परमात्मा से एक की प्राप्त करना। दूसरा उपाय है अपने कर्मों को सबके कल्याण के लिए समर्पित कर देना। इससे व्यक्तिगत चेतना के साथ सामाजिक चेतना का भी उत्थान होता है। अथ पञ्चमो ध्यायः <स्थाथ> सन्यासं कर्म कृष्ण क्रिष्ण पुनर योगंच शन्ससि यच्छेय इतयो तनमे ब्रूहि सुनेश्चितं सन्यासह कर्म योगश्च निहिश्रेयस कराव भव तयोस्तु कर्म सन्यासात कर्म योगो विशिष्यते अर्जुन ने भ्रमित होकर भगवान कृष्ण से पूछा प्रभु एक ओर आप सन्यास की प्रशंसा करते हैं दूसरी ओर कर्म योग की इनमें मेरे लिए कल्याणकारी कौन है भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं किंतु कर्म सन्यास योग से अधिक श्रेष्ठ है गेयह सनित्य सन्यासी, यो ना न कांख्षति, निर्द्वन्गोहिम हाँ बाहो, सुखं बन्धात प्रमुच्यते, सांख्य योगउ प्रथक बाला, प्रवदन्ति न पंदिताह, एक मप्या स्थितह संव्यक, उभयोर् विंदते पलम हे पार्थ जो न तो किसी से द्वेष करता है न कोई इच्छा वो कर्मयोगी ही सच्चा संन्यासी है हे महाबाहो दोनों से मुक्त व्यक्ति सरलता से कर्मबंधन से छुप जाता है वे मूर्ख हैं जो सन्यास और कर्म को अलग-अलग मानते हैं क्योंकि इनमें से एक के द्वारा भी परम प्राप्त किया जा सकता है यत् सांख्यै प्राप्तते स्थानं रपि गम्यते एकम सांख्यम च यह पश्यति सपश्यति सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम मयोगता योगयुक्तो मुनीर नचिरेणाधि गच्छति हे गुडाकेश जो परमपद ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है उसको कर्मयोग से भी पाया जा सकता है इसलिए जो इन दोनों को एक साथ देखता है वही यथार्थ देखता है योग के न रहने पर ज्ञान से कुछ भी प्राप्त नहीं होता भगवत रूप का ध्यान करते हुए योगी को शीघ्र ही ब्रह्मदर्शन हो जाते हैं गुयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा पुरवन्नपि न लिप्त्यते नैव एव किञ्चित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वविद् पश्यन् श्रीवरं श्रीशन जिघ्न नशनं गच्छनं स्वपनं स्वसनं हे अर्जुन जितेन्द्री विशुद्ध आत्मा आत्मक्य योगी सब में परमात्म भाव देखता हुआ जीवन के कर्मों से लिप्त रहने पर भी लिप्त नहीं होता तत्त्वों को ठीक से जानने वाला योगी देखता सुनता छूता सूँघता खाता जाता सोता और स्वास्थ्य लेता हुआ भी यही समझता है कि � लपन विसृजन गृहिणं नुन मिशन निमशन अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाएर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न पद्म पत्र निवाम भस हे पार्थ ऐसा ज्ञानी योगी यही समझता है कि इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार अपने-अपने विषयों में रमण करती हैं वो कुछ नहीं करता कर्मफल की इच्छा छोड़कर कर्मों को भगवत अर्पण करके व्यक्ति पाप से वैसे ही अलप्त रहता है जैसे कमल जल से सा साबुध्या केवलै रिंद्रिये रपि योगी कर्म पुरवन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांति माप्नुति नष्टिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबद्धते हे आर्जन योगी तो सारे कर्म आत्म शुद्धि के ही करता है इसलिए वो ममत्त रहित होकर ही मन, बुद्धि और तन से कर्म करता है योगी कर्म फल जाकर परम शांति को प्राप्त करता है फल की कामना से जो कर्म करते हैं वे कर्म बंधन में बंध जाते हैं इसमें संशय है नहीं कर्मानी मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं नकर्त्तव्त्वम् नकर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु नकर्म फल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते हे अर्जुन आत्मवशी व्यक्ति मन से सन्यासी रहकर नौ द्वार वाले इस शरीर रूपी घर में सुख पूर्वक रहता हुआ ना कुछ करता है ना करवाता है परमात्मा ने मनुष्यों को करता नहीं बनाया है ना कर्म से जोड़ा है यह स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है न दत्ते कस्य न चैव सुकरतम् विभुः अक्याने न व्रतम् तेन मुहियंति जनत्वः ज्ञाने तु तद्‍ ज्ञानम् ये शाम् नाशित् मार्गमनः तेशा प्रकाशयति तत् परमेश्वर तो ना किसी के पाप ग्रहण करता है न पुण्य वो तो मनुष्य ही है जो अज्ञान में फंसकर विमोहित हो जाता है परंतु जिन्होंने परमात्म तत्व को जान लिया है वे इस अज्ञान से मोहित नहीं होते उन्हें परमात्मा के ज्ञान का सूर्य सदैव अपने प्रकाश से आनंदित करता रहता है तद बुद्धस तद आत्मानस तन निष्ठास तत परायना ज्ञान निर्धूत कल्मशा विद्या विलय संपन्ने ब्रामने गवि हस्तिनी शुनि चैव शौपाकेच पंडिताह समतर्शिन। यारजन मन और बुद्धि से जो व्यक्ति परमात्मा से एक रूप जाते हैं ऐसे योगी अपने ही ज्ञान से पाप रहित होकर परम कदि पा लेते हैं विद्यायवने संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि तो ज्ञानी ही रखते हैं niv tair sargo ye sham sam sthitam mana. nirdo hisamam hisam am brahmani ha tas na pra no-dvijet-prapya-chapriyam, chapriyam sthir buddhi rasam विद ब्रह्मणि हे पार्थ जो मन से समत्व योगी हैं उन्होंने तो मानव संसार जीत लिया है वे ब्रह्म के समान दोष होकर इस समत्व योग से परमात्मा में स्थित रहते हैं जो प्रीति की प्राप्ति से हर्षोथुल्य नहीं होते अप्रिय से उद्द्विग्न नहीं होते ऐसे स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञ होकर एक ही भाव से ब्रह्म में है स्पर्शिश्व सक्तात्मा विन्दत यात्मनि यत् योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नते यही संस्पर्शा भोगा दुख यो नय इवते आद्यंतवंतह कौन्तेय नतेषु रमते बुधाह हे hey अर्जुन योगी वायु विषयों में आसक्त नहीं होते आत्म स्वाद में मग्न रहते हैं ऐसे योगी ब्रह्म युक्त होकर अक्षय सुख की प्राप्ति करते हैं समस्त भोग इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होते हैं और यही दुख के कारण होते हैं अतः बुद्धिमान इन भोगों में रमण नहीं करते हेव यह सोडु प्राक्षरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः ससुखी नर योनतः सुखोनतर रामस तथांतर ज्योति रेव यह सयोगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोधिगच्छति जो व्यक्ति शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सह लेता है वही योगी है सुखी है अर्जुन जो आत्मा में सुख पाता हुआ उसमें रमण करता है वही योगी है वही ब्रह्ममय होकर ब्रह्मनिर्मान को प्राप्त करता है यह उसकी अंतरज्योति के ज्ञान से संभव होता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणे कल्मशा झिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता काम क्रोध वियुक्ताना यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितामनाम हे कामते जिनकी दुविधा नष्ट हो गई है जिन्होंने आत्मज्ञान से अपने पापों को खींच किया है ऐसे ऋषितुल्य व्यक्ति सब प्राणियों का हित करते हुए ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं काम क्रोध से रहित अपनी आत्मा को जानने का निरंतर प्रयास करने वाला यति ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है परशान कृत्वा बहिर वाईयांश चक्छुष्चैवांतरे भुवो प्राणा पानव समो कृत्वा ना साव्यंतर चारिणव यतेंद्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्षप परायन विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्षप इंद्रिये और विषयों के संयोग से मुक्त योगी, बाहरी नेत्रों को अंतरमुखी बनाकर, जब भावों के बीच में स्थित करता है और प्राण तथा पानवायु को समान कर लेता है, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर उठकर, इच्छा, भय और क्रोध को त्याग देता है, वो सदा मुक्त होता है। भोक्तारम यग्यतपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहदं सर्व भूतानाम ज्यात्वामाम शांति म्रिक्षती भोक्तारम यग्यतपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहदं सर्व भूतानाम हे अर्जुन, ऐसा ज्ञानी यति और योगी, जब मेरा भक्त बनता है और मुझको ही यज्ञ और तप फल का मुहूता मानता है, तभी उसको परम शांति प्राप्त होती है। मैं ही समस्त लोकों का महेश्वर हूँ और सारे प्राणियों का कारक बिना मेरे इस स्वरूप को जाने शांति प्राप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं कि केवल सम्यास ग्रहण करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती निरगनी और निष्क्री होने से जगत कल्याण संभव नहीं है। जगत कल्याण के लिए जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा, जीवन के संघर्षों, समस्याओं का निदान खोजकर संघर्ष के लिए बल और समस्या के निदान के लिए ज्ञान अर्जित करना मानव मात परमात्मा से ऐकी भाव प्राप्त करना और कर्म बंधन से मुक्ति पाना धर्म है भगवान कृष्ण इसी धर्म के कर्म बीज मानव जीवन रूपी क्षेत्र में बोने की बात करते हैं इससे जो भी उत्पन्न होगा उसमें मानवीयता को समृद्ध करने के ही भलाएंगे सारा संसार शांति समृद्धि का सुख एक साथ भोगेगा तथ्य की बात परमात्मा के प्रति अर्पण करते हुए कर्म के फलों को निरासक्त भाव से सब में बांट देने से मनुष्य कर्मों के पाप पुण्य से उसी तरह निरलिप्त रहता है जैसे कबल के पत्ते जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहते हैं अतः निष्क्रिय संन्यासी की आपेक्षा कर्मशील कर्मयोगी श्रेष्ठ है इसमें संशय नहीं है गीता म जीवनों मुखी बनाती है सफल जीवन पाना मानव मात्र का लक्ष्य है